भेद के भक्त भी पहुंचता है उसी मंजिल पर जहां ज्ञानी पहुंचता है लेकिन अलग अलग है उनके मार्ग भक्त परमात्मा से अपने को जोड़ता है इतना जोड़ता है इतना जोड़ता कि भक्त बचता नहीं भक्त अपने मैं को तू के चरणों में समर्पित करता है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 रोज रोज परमात्मा बढ़ने लगता है एक प्रतिशत पचास प्रतिशत सत्तर प्रतिशत नब्बे निन्यानबे प्रतिशत निन्यानबे प्रतिशत परमात्मा होता है भक्त एक प्रतिशत तब तक, तक दोनों होते जैसे ही भक्त शून्य हुआ और परमात्मा पूर्ण हुआ भक्त भी गया भगवान भी गया प्रेम गली अति साकड़ी तामे दोनों समा है ये तो सच है कभी ठीक कहते है हैं कि प्रेम की गली सक्रिय उसमें दो नहीं समाते मैं तुमसे तो कहता हूं प्रेम की गली इतनी सक्रिय कि उसमें एक भी नहीं समाता क्योंकि तो जहां एक समा गया वहां दो भी समा सकते हैं एक भी नहीं समाए तो ही दो नहीं समाते एक का भी क्या अर्थ होगा अगर दो ना बचे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 अगर ये बात तुम्हें न हो बुद्ध महावीर और पतंजलि अश्चावक्र उनकी बात तुम्हें दोला जाती हो वित अहोभाव से भर देती हो एकदम जैसे कोई खिड़की खुल जाती हो भीतर, हवा का एक झोखा आ जाता हो कि आ गई सूरज की किरण और तुम्हें एक स्पर्श होता हो कि हाँ यही है ठीक यही बात खा जाती हो मेल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 मजिस्ट्रेट ने कहा तुम दोनों सही नहीं हो सकते तुमने एक कोई जरूर झूठ बोल रहा है लेकिन तीसरा आदमी ना खड़ा होकर कहा कि नहीं कोई झूठ नहीं बोल रहा है मकान के भीतर खुले आकाश की नीचे भी पड़ा नहीं था नया नया मकान बन रहा था दीवाल भर उठी थी ऊपर से जो विरोधा भाषी दिखाई पड़ता उसकी भी संभावना हो सकती जीवन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 बो कुचू का एक ध्यान कर रहा है वो रोज ध्यान करता है रोज सुबह गुरु के पास आके निवेदन करता है कि अनुभव हुआ और गुरु उसे भगा देता उसको कहता है छोड़ो फालतू बातें मत लाओ यहाँ कई भी लाता है कि कुंडलनी जग गई और गुरु कहता भाग यहाँ से फिजुल की बातें ना लाया जब तक शून्य ना गटे तब तक फिजुल की बातें ना ला मगर वो फिर आता है फिर आता है कि आज हृदय कमल खुल गया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 तो ऐसे ही हुआ कि मैं तुमसे कहूँ ये दरवाजा है इससे निकल जाओ तुम कहो मालूम है कि दरवाजा ये लेकिन निकलूंगा तुम्हें दीवार से पुरानी आदत हालांकि सिर टकराता है सिर में दर्द होता है सिर खुल जाता है गिर पड़ता हूँ पछा खा के लेकिन क्या करू मालूम की दीवार है और ये भी मालूम है की सिर टकराने से पीड़ा होगी निकलना हो इंजार करके भी नहीं सकता लेकिन पुरानी आदत क्या तुम ऐसा कहोगे क्या छिपेगा अगर तुम ऐसा कहो तो दोनों से कुछ एक बात ही अच्छा हो सकती, है। सकती है। या तो तुम्हें दरवाजा दिखाई नहीं पड़ता कहा है या तुम्हें दीवाल में ही दरवाजा दिखाई पड़ता जिसने तुम्हें बुरा लाख बनाया उससे बुद्ध महावीर कृष्ण क्राइस्ट चिल्लाते रहेंगे दरवाजा यहां तुम लगाए क्यों छिपाना दुखड़े दीवाल के सामने तो वहीं से निकलोगे वहां सारी जिस तुम्हारी भीड़ भी खड़ी दरवाजे पे तो कभी कोई एक इक्का भी निकलता दिखाई पड़ता लोग उससे क्या तो दीवानों से टकरा रहे तो पहली बात तो स्मरण करोगे तुम्हारी समझ नहीं और दूसरे पाप है तो पाप की समझ से जीने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल न पड़ोगे ये ऐसा ही है जिससे कोई बुरा दूसरे की आंख से देखने की कोशिश करे एक आदमी अंधा हो गया है तो बुरा भला चिकित्सकों ने बहुत का इलाज करवा लो आंख अभी ठीक हो सकती लेकिन बोला तो उसने कहा अस्सी साल का हो गया और अब आंख का इलाज करवा के भी क्या करना साल दो साल की जैसे हो की बात है आज गया कल गया और फिर आंखों की कोई कमी है मेरे घर में मेरी पत्नी की आंखें ऐसे ही मेरे आठ बेटे हैं उनकी सोलह आंखें जल पड़ो मेरी आठ बहुए हैं उनकी सोलह आंखें ऐसा तो, ही सोला, सोला, मेरे में तो, तो पहुंच सोलह सोलह बत्तीस और दो चौतीस आंखें नहीं दो आंखें तो क्या फर्क पहुंच गए तो बात बड़े अर्थ की कह रहा था बुटा क्रांति लेकिन उसी रात झंझट हो गई घर में आग लग गई पहुंचने वो 34 आंखें एकदम बाहर निकल गई फिर पहले क्रांति और वो दो आंखें जो आंधी थी बुद्धा भीतर रह गया कि मत रख। तब उसे याद आया कि अपनी ही आंख हो तो समय पर काम पड़ना पड़ती बाहर पहुंच के जरूर पत्नी चिल्लाने लगी बच्चा पहुंच गए मेरा पति भीतर रह गए लेकिन जब अब लपटे उठ रही थी तब तो वो तो क्रांति वो बाग खड़ी हुई तब तो अपनी ही याद रही इतने संकट में कहा पति कहा पत्नी इतने संकट में आदमी अपने को बच जो चाले वही बहुत बहुए बदलने लगी बेटे भी चिल्लाने लगे बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई लेकिन कोई भीतर आने के है मत न करे बूढ़ा द्वार दरवाजों से टकरा टकराते के जलने लगा जो बदलने की कोशिश करते करते मर गया आख अपनने की राह देती हो तो ही काम आती वे बद मेरी आंख तुम्हारे लिए तो कभी नहीं। काम ना हाँ अगर बातचीत तो नहीं करनी हो सोच-विचार कर से भी। तो काम आ लेकिन जब जिंदगी में आग लगे जब जरूरत पड़ेगी तब तुम अचानक पाओगे वो काम नहीं आते दूसरा प्रश्न अपनी ही आंख ठीक करनी चाहिए जरूरी बुद्ध ने आखिरी वचन अपने के समय में कहा अभव सागर से तो दीपो भाव अपने दीपार उतर कर खुद बनो क्योंकि जब बुद्ध मरने लगे और शिश होने लगे तो बुद्ध ने कहा परम तुम क्यों रोते हो तो उन्होंने कहा आप चले अब हमारा आत्मा में लिया क्या होगा इन होने के लिए बुद्ध ने कहा मेरे होने से तुम्हारा क्या हुआ था जल मैं था तो क्या हुआ भक्ति मूढ़ भक्त मैं जा रहा हूं तो क्या खो रहा है? एक भक्त। अब इतनी ही बात में से साल रखो जो मैंने मैं जा रहा हूं अब कहने वाला भी जा रहा है अब मैं तुमसे लौट लौट के नहीं कहूंगा प्रश्न ही भक्त का नहीं माल तुम आंखे खोज लो अब तुम्हें पक्का पता चलेगा अगर अभी तुम होता मेरे पीछे सड़क सरक के चलते रहे तुम्हें भक्ति को गाय ये भ्रांति कि जैसे तुम ये दे रहे हो हमारे पास आके अब मेरे जाने पर तुम्हें असलियत पता चल जाएगी जबकि जड़ भक्त जिंदगी के दीवाल जगह तुम्हें रुकावट डालेंगी भक्ति अंध जगती जगह जगह तुम गड्ढों में गिरोगे अब तो अपनी आंख खोज लो तो पहली प्रश्न ही भक्ति का नहीं प्रश्न तो ज्ञानी का मालूम बहुत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 कठिन में तो कई मुसलमान के हाथ में चीजें मिली होती तो कुछ उपाय होता है कुछ कह सकते हो तुम तुम हिंदू मुसलमान का हिसाब रख रहे हो जीसस अटक रहे ये शास्त्र का एक को तो समझाओ फिर दो पे चले क्योंकि तुम युगराज तुम हिंदू मुसलमान का हिसाब रख रहे हो जीसस अटक रहे जिस शास्त्र का एक को तो समझाओ फिर दो पे चले क्यूंकि तु तुम सुगराज तुम हिंदू मुसलमान का हिसाब रख रहे हो जीस अटक रहे का एक को तो समझाओ फिर दो पे चले क्योंकि शुग, हिंदुआन का ही जीस अटक रहे जीस... का तो को तो समझाओ फिर दो पे चले क्योंकि तुम सुगराज शुग, का ही मुसलम हिसाब रख रहे जी अटक रहे जी अटक रहे को तो समझाओ फिर दो पे चले क्योंकि हिंद्वान का हिसाब तो मुस्लिम जी रख रहे अटक रहे साख का एक को तो फिर दो ऊपर चले क्यों कितना का हिसाब से मुसलम रहे अटक रहे एक को तो समझाओ फिर दो ऊपर चले क्यों कितना हिंदुआन का हिसाब से रहे अटक रहे समझाओ फिर दो ऊपर चले क्यों कितना सुगराज तुम हिंदू का हिसाब तुम जिससे रहे इस अटक रहे, रहे। का एक को तो समझाओ फिर दो पे चले क्योंकि सुगरात तुम हिंदू हिंदुस्मान का हिसाब जिससे तो मुसलमुख रहे जिस अटक रहे साख का एक को तो तो समझाओ फिर दो पे चले क्योंकि तुम क्यों का है हिसाब अटक रहे ये एक को तो समझाओ फिर दो पे चले क्योंकि कितना तुम का है से अटक रहे अटक रहे सांस का एक को तो समझाओ उसके फिर दो पे चलते उगरा तुम हिंदुस्तान हिंदु का है से तो हिसाब रख रहे तुम मुसलमि अटक रहे सास का एक को तो समझाओ उसके फिर दो पे चलते हिसाब रख रहे उगरा तुम मान का है जी हिसाब रख रहे तुम पे अटक रहे सास का एक को तो समझाओ फिर दो उसके पे चले चलते उगरा का जीसस सो हिसाब रख रहे में अटक रहे का एक को तो समझाओ फिर दो पे चले क्यूँकी उगरा तुम हिंदुन का जीसस जी सिसाब रख रहे जिस पे मुसलमान अटक रहे हैं सास का एक को तो फिर चलो अस्कृत क्यों कितना का मुसलमान रहेरात तुम हिंदुआन का है जी सब हिसाब रख रहे किस पे मुसलमान रहे अटक सास का एक फिर दो को तो ऊपर सोपे चलमझाओ कि तुम का है जीसस हिसाब मुस्लिम रहे तुम मुस्लिम रहे जीसस हिसाब रख किसूख रहे तू मुस्लिम रहे अटक साख का एक फिर दो पे चल को तो समझाओगर तुम हिंजान का है सुन रहे उगरा रू तुम हिंद का है जिस हिसाब किस पे सूख रहे तुम सुन रहे अटक साख का एक फिर दो पे चल को तो समझाओगे क्योंकि उगरा रू तुम का है, सुख तो रहे रहे? तुम मुसलमान अटक साख का एक फिर दो पे चल को तो क्योंकि क्यूँकी उगरा तुम, तो तुम हिंदू का हरी हिसाब की मुसलमान जिस अटक सा एक फिर दो पे चल को तो समझाओ क्योंकि समझाओ क्योंकि उगरा तुम हिंदुष जिस का हिसाब रख रहे क्यों रहे डू मुसलमान जिस अटक साख फिर दो का एक पे चल को तो ऐसी समझाओ क्योंकि तुम तो तो का है, जीसस है। जीस का तो तो है पे हिसाब रख रहे, रहे, की मुसलमान जिस अटक सात फिर दोपचल को तो से समझाओ क्योंकि तुम हिंदुष पान का पे चल से समझाओ हिस हिसाब रख रहेसलमान रहे मुसलमान जिस अटक सात दो का एक उपचैन को तो से समझाओ क्योंकि अस्कृत तुम हिंदुस्त मान का हरिश्व किस हिसाब रख रहे रहे डो मुसलमान जिस अटक फिर दो साख का एक उपचैन को समझाओ क्यूँकी तुम हिंदु मान का हिसाब रख रहे समझाओ क्यूँकी तुम हिंदुष मान का हिस्सा जिस हिसाब रख रहे मुसलमान फिर दो अटक साख का एक उपचैन को तो आपके गुराए तुम हिंदुस्तान का है किस हिसाब रख रहे मुसलम अटक साख का एक उपचालिक सुख रहे मुसलम अटक साख का एक उपचालिको से क्योंकि समझाओ आपके गुराए तुम हिंदुआन का है किस तरी हिसाब रख सुख रहे फिर दो मुसलमान अटक साख का एक उपचैन को तो हिसाब रख रहे क्यूँ कि समझाओ उगरा तुम हिंदु के पान का है किस तजी हिसाब रख रहे फिर दो मुसलमान साख का एक अटक कोतो से क्योंकि समझाओ उगराए तुम हिंदुस्त के पान का है हिसाब रख रहे हिसाब रख रहे फिर दो मुसलम साख का एक अटक रहे को तो समझाओ उगराए तुम हिंदुस्त के पान का है किस जी से हिसाब रख रहे फिर दो मुसलमान साख का एक ओपे चल अटकले को तो समझाओ तुम हिंदु का है इस पे जीसस हिसाब रख रहे रहे फिर दो मुसलमान साख का एक ओपे चल अटकें तो क्यों कितना समझाओ उगराए तुम हिंदुआन का है पे जीसस हिसाब रख रहे मुसलमान साख का एक ओपे चल अटक रहे को तो क्यों कितना समझाओ उगराए तुम हिंदुआन का रहे, रहे। मुसलमो पे चल का एक अट तको तो हिसाब रख रहे साध मुसलमोल का एक अथ तक तो समझाओ उगरा तुम हिंदुआन का इसके इस पे जीसस हिसाब रख रहे फिर दोस्तों चलू मुसलमेन का एक अटक को तो हिंदू मान का हिसाब रख रहे रहे हिस्सों का एक को तो अटकों की समझाओ उदू मान का हिस्सा जी से दोष हिसाब रख रहे फिर साफ वो पे चलू मुसलमेन का एक को तो अटकतों की समझाओ उगराए तुम मान का हिस्सा जीत से हिसाब रख रहे रहे फिर दो वो पे चालू मुसलमान का एक को तुश अटकतों की दो चलू मुसलमान का एक को तुम अटकतों की समझाओ उगराए तुम मान का रहे फिर दो साफ पे चल डूमसलमे को तुश अटकतों की रहे रहे पे चल साफ का एक को तो अटक तुम अटकतों की समझाओ उन्दवान का है किसका हिसाब रख रहे फिर दो पे चल साफ ड एक को तुम अटकतों की उगरा है तुम हिंदुआन का है किस तजी हिसाब रख रहे दो वो पे चल दो मुसलमान का रहे पे चल साफ डू मुसलमेन का एक को तो अटक समझाओ उम हिंद का है किस तजी हिसाब रख रहे फिर दो फिर दो यो पे चल साफ दोन का एक तो कित को तो जाओ गुरात तुम हिंदुआन का हिस्सा हिसाब राजकोत रहे का एक तो कित को तो जाओ गुरात तुम हिंदुआवान का हिस्सा जी हिसाब राजकोत रहे ये पे चल शुक सा डू मुसलमे क्योंकि एक जाओ गुरा तुम हिंदू मान का है पुखरे क्यूंकि तुम हिंदु समझाओ मान का है जी सुष्ट हिसाब रहे फिर दो सो चले जिस का एक को तो सुगरा तुम हिंदू अटक्रीस्त नाम का जी से चले जिस का एक को तो सुगरा तुम हिंदु जाओ अटक्रीस नाम का जीस पुष्ट हिसाब रहे सोपे चले जिस सासु ने तुम मुसलमान का एक को तो फुग्रिंदाओ अटक्रीस्तान का मुसलमान तुम हिंदु अटक्रीसान का हरी रहे हिसाब तो रक्त फिर दो सो चले ये क्योंकि मुसलमान का एक को तो तुम फुग्राहओ अट कान का हरी पुष्ट रहे हिसाब रक्त रहे, फिर ऊपर चले दोस्ते साए क्योंकि तुम मुसलमान का एक को तो सुगुरान का एक को तो सुगुर छाओ किसान का है फिर दोस्त ऊपर चले ये सास चुए क्यूँकी तुम डो मुसलमान उगराह का एक को तो तुम हिंदी समझाओ मान का जी सस अटक रहे हिसाब रख रहे फिर दो तो तो पे चले साधे दो मुसलमान उगरा एक समझाओ मान का है जी सस रहे हिसाब रख रहे फिर दो पे चले साधे दो उगरा एक को तो तुम हिंदी ऐसी मान का समझाओ अटक सटक रहे हिसाब रख रहे फिर दो ऊपर चल सांस मुसलमान का एक को तो तो तुम हिंदी समझाओ जीसस रहे हिसाब रख फिर दो ऊपर रहे जिसने सा मुगुर समझाओ जीसस अटक रहे हिसाब रख फिर दो ऊपर दुख रहे जिसने सा तुम मुसलमुगरा तुम हिंदू को तो अटक रहे हिसाब का तो समझाओ जीसस अटक रहे हिसाब रख फिर दोख रहे ओ पे चलो ये सास चोटो की तू मुसलमुगरा तुम हिंदू का ए पीस को तो मान का समझाओ जी सहे अटको हिसाब फिर दुख रहे ऊपर चल ये हो पे चले कहते हिंदुस्तान का एक को तो शान का समझाओ रहे अटकृष्ण हिसाब फिर रहे ऊपर चल मुसलमुगरा तुम हिंदुस्तान का एक को तो शान का समझाओ हिस्स रहे अटकृष्ठ हिसाब रख रहे हो पे चले कहते मुसलमुगरा तुम हिंदुस्त का एक को तो शान का समझाओ जीसस रहे अटक हिसाब फिर रख रहे ऊपर क्योंकि तुम हिंदुस्तान का एक को तो शान का समझाओ जिस रहे अटक हिसाब रख रहे जो मुसलमुगरा तुम हिंदुस्तान का एक को तो शान का हिस्सा समझाओ रहे फिर फिर तो दो पे चे लुख रहे हिंदुस्तान क्योंकि ये मुसलमान हिंदुस्तान का एक को तो शान का हिस्से समझाओ रहे अटक फिर दो हिसाबों पे चे समझाओ रहे क्यूँकी मुसलतम हिंदुस्तान का एक को तो शानी से समझाओ रहे समझाओ तो फिर दो अटक हिसाब रो पे चलुख रहे जिस साफ गुराए मुसलतम हिंदुस्तान का एक को तो शान काहली से समझाओ रहे तो फिर दो पे चल क्योंकि फिर दो हिसाब अटकों पे चल उत्तर क्योंकि है हिंदी को तो शान का हजीज से समझाओ रहे फिर दो खुश हिसाब अटक रुख रहे ज साह सूरम हिंदू मुसलमि का एक को तो शान का हिस्सा समझाओ रहे फिर दो हिसाब रूप चल अटक अस्कृत साहे फिर दो हिसाब रूपए चल अटक रहे युगराज साह सूरम हिंदू मुसलमि का एक को तो शान का हिस्सा समझाओ रहे फिर दो कुछ चल अटक रहे क्योंकि हिंदू का जीत से समझाओ रहे फिर दो कुछ अटक रहे क्यूँकी अस्कृत साफू मुसलम का एक पान का है को तो जीत से समझाओ रहे फिर दो कुछ हिसाब रूपे चल रहे अटक क्यूँकी तुम का उगराज तो साहे समझाओ रहे फिर दो ऊपर चल हिसाब रख रहे अटक क्यूँकी उगराज मुसलमि का कहेगा जी को तो समझाओ रहे फिर दो ऊपर <ुपे> चल हिसाब रख रहे अटक ऐसी क्योंकि उगराज मुसल मान कहेगा जी तो समझाओ रहे फिर दो उपचानुष हिसाब रख रहे क्योंकि अटकने क्यूँकी उगरा मुसलमान का, का एक को तो समझाओ रहे फिर दो रख रहे अटकने क्यूँकी उगरा तुम हिंदुस्तु मुसलमान का, का एक को तो समझाओ रहे फिर दो उपचानुष हिसाब रख रहे अटकने क्यूँकी का का एक को तो समझाओ रहे फिर दो चलो हिसाब रख रहे अटक उगराज अस्कृत तुम हिंदे साहिस्तु मुसलमान का का एक को तो समझाओ रहे फिर दो उपचालुष हिसाब रख रहे अटकें क्योंकि उगराज तुम जिसके का हिस्स का एक को तो समझाओ रहे फिर दो उपचन हिसाब रख रहे उगरा तुम हिंदू मुसलमान का एक को तो समझाओ रहे फिर दो उपचन हिसाब रख रहे अटकने क्यूँकी उगरा तुम हिंदू साफ शिव मुसलमान का हिस्सा का एक को तो समझाओ रहे फिर दो एक को तो फिर हिसाब रख रहे क्योंकि तुम हिंदू ये जो मुसलमान का का एक को तो समझाओ रहे फिर दो उपचलुष हिसाब रख रहे क्योंकि उगराज तुम हिंदू साफ मुसलमान का है का एक को तो रहे समझाओ फिर दो ऊपर चलो हिसाब रख रहे थे अटकतियों की तुम टुकड़ाहमान का है का एक रहे को तो समझाओ फिर दो ऊपर चलो हिसाब रख रहे अटकतों की टुकड़ा तुम हिंदू पीछे साफ जिसमान का है मुसलमी एक रहे को तो समझाओ फिर दो चल रहे अटक हिंदू तुम हिंदू किस्तमान का का एक रहे को तो सिर्फ हिसाब रख रहे अट की तुम हिंदू सा एक रहे हिसाब उन्दूट का हरिस्तु मुका एक हिसाब उगरा रख रहे अटक हिंदू किस्ते साफ चुमान का हिस्सा तुम मुसलम का एक रहेमझाओ उपे चल हिसाब अटकों की तुम हिंदूटान का एक रहे हिंदू अस्कृत साफ चुहान का हरिस्तु मुस्लिम का एक रहे को तो सफर दोन जाओ ऊपर झाओ उपचल हिसाब कर रहे अटकतों की तुम हिंदू किस मानका है चूहिस उगराब रख रहे अटक्रतम हिंदुत्व की एक रहे को तो समझाओ उपचल उगरा हिसाब रख रहे अटक्रम हिंदुत्व की शास्त्र मानका है चूहित संस का एक रहे मुसलमान सिर्फ दो को तो समझाओ ऊपर उपचल उगरा हिसाब तुम हिंदू कर रहे का का है रहे एक तो मुसलमान फिर दो को तो समझाओ चल हिसाब हिंदू कर रहे क्योंकि अटक शास्त्र पान का है रहे का एक फिर दो मुसलमान उगरा हिसाब रख तुम हिंदु क्यों कित रहे अटक मान तो का है रहे फिर दो का एक तुम मुसलम को तो सोपे चलो उगराज तुम हिंदा है तो सोमझाओ उगरा तुम हिंद हिसाब क्योंकि मान का है रहे का एक मुसलम को तो सोपे चल समझाओ ने उगरा तुम एक को तो मुसलमो उगराब रख रहे जिस अटक्रीस मान का है तो रहे का एक को तुम मुसलमो पे चल समझाओगे उगरा तुम हिंदू हिसाब कि रख रहे जिस अटकृष मान का है रहे का एक को तो तुम मुसलमो समझाओ उगरा तुम हिंदू हिसाब रखो का एक को तो तुम मुसलमो पे चल समझाओ उगरा तुम हिंदू हिसाब रख रहे जीसस रहे को तो सोच मुसलम समझाओ उगराह तुम हिंदू हिसाब रख रख रहे ये किस्त अटक मान का है जिस रहे फिर दो का एक को तो सोपे चलो मुसलमान समझाओ तुम हिंदू हिसाब रख रख रहे ये किस्त अटक मान का है जिस रहे फिर दो युग का एक को तो सोपे चले मुसलमान समझाओ ग्राह तुम हिंदू पुरुष हिसाब रख रख रहे किसान अटकमान का जीसस जिसकृत रहे फिर दो शिव का एक ऊपर चले कतो से मुसलमान छाओ गुराए तुम हिंदू क्योंकि हिसाब रख रख रहे किस अटकान का है जीसस रहे फिर दो मुसलमान तुम हिंदुम छाओ क्यूँकी हिसाब रख रख रहे किस अटकान का है जी सत रहे पे चले कतो से मुसलमान तुम हिंदु जाओ क्यूँ कितना पुष्प हिसाब रख रख रहे पुष्ट हिसाब ये सास अटकान का है जी रहे रहे फिर दो का एक पे चले को तो तुम मुसलमुग रहा है तुम हिंदु जाओ क्योंकि कितना पुष्प हिसाब रख रहे ये सांस अटकान का है जीसस रहे को का झाओ क्यों कित हिसाब जिसान का अटक जीसस रहे एक का अटक जीसस रहे रहे उपचन का एक उगराज कौ मुसल हिन्दुन झाओ क्यों किस मान का फिर दो का एक को तो तुम हिंदुन झाओ क्यों किस अटक जी सुस्त रहे अस्कृत फिर दो उपचंद मुसलमान छाओ क्यों कि किस पे हिसाब रख रहे जी जिसमान का है साफ अटक रहे फिर दोन का एक तुम को तो क्योंकि किस पे हिसाब रख रहे जी पान का है साफ जीसस रहे फिर दो चल का एक उगरा तुम हिंदुस्तु क्यों कित को तो तुम मुसलमान जाओ किस हिसाब रख रहे जी मान का है, है? रहे। है। तो, का तो समझाओ तो मुसलमान किस हिसाब रख रहे जी मान का है साजिश अटक्र रहे फिर अस्ट उपचर का एक उग्राहु क्यूँ कित को तो समझाओ तुम मुसलमान किस दिन हिसाब रख रहे जी पान का है जिस अटक रहे दो जीपान का उपचार का एक तुम हिंदु क्यूँकी को तो समझाओ मुसलमान इस हिसाब रख रहे जी पान का है जिस सास अटक रहे फिर दो अस्त उग्राहप चल का तुम हिंदू क्यों कित को तो समझाओ मुसलमान रहे जी मान का है जी से साफ अटक रहे फिर दो एक अस्कृत उग्राह क्योंकि को तो समझाओ मुसलमिस्त हिसाब रख रहे जी मान का है जी से साफ अटक रहे फिर दो उग्राह रूप चल का ए तुम हिंदे को तो समझाओ मुसलमि हिसाब रख रहे जी मान का है, अत है तो का तो रहे मुसलमि हिसाब रख रहे अटक रहे फिर दो उगराहों तो तु तु तु तो तुम तु हिंद का एक समझाओ मुसलम हिसाब रख रहे मान का है जिस अटक रहे फिर दो उगरा एक उपचैन रहे हिंदे का एक शिव क्योंकि मान का रहे को तो समझाओ इस इसमान पुष्ट हिसाब मान का रख रहे जी सी अटक रहे फिर दो उगरा उपचैना तुम हिंदे क्योंकि समझाओ मुसलमान पुष्ट हिसाब मान का है रहे जी सी साख अटक रहे फिर दो ग्राहक ऊपर चल तुम हिंदू क्योंकि अटक रहे फिर दो ग्राहक ऊपर चल तुम हिंदू क्योंकि तो सिस्टम समझाओ तुम मुसलमान पान का हिसाब रख रहे जी सी साख अटक रहे गुराह फिर दो था -था। पे चल तुम हिंदू ट्यूकित समझा और मुसलमोश मान का हिसाब रख रहे रहे फिर दो तुम एक समझा और मुसलमोश मान का हिसाब रख रहे जिस अटरार रहे फिर दो तुम हिंदू पे चले इसके शिव को तो फिस्त समझा और मुसलमोश मान का हिसाब जीसस जी सगराज अटक रहे फिर दो तुम हिंदू ऊपर चले इसके तो समझाओ तुम मुसलमान का हिसाब रख रहे जीसस उगराज अटक रहे फिर दो तुम हिंदू ऊपर चले इसके तो समझाओ तुम मुसलमान का हिसाब रख रहे जीसस जी सगराज अटक रहे फिर दो तुम हिंदू ऊपर उप चलेक्ट का एक तो, तो मुसलमान का हिसाब रख रहे जीसस जी सी अटक रहे फिर दो तुम हिंदू ऊपर चले क्योंकि का एक हिस्से तो को तो, तो मुसलमान का हिसाब रख रहे जीसस सी सास उगराज अटक रहे फिर दो तुम हिंदू ऊपर उपचाल क्यूँकी का एक हिस्सा शिव तो झा और मुसलमान का हिसाब रही सक रहे मुगराज अटक रहे फिर दो तुम हिंदुओं पे चले को तो समझा और मुसलमान का हिसाब रही साफ बुगराज अटक रहे फिर दो तुम हिंदुओं पे चल क्यूँकी का एक शोकतो से पुष्ट समझा और मुसलमान का हिसाब रही सक रहे बुगराज रहे दो तुम हिंदू ऊपर क्योंकि अटक का एक को तो समझाओ मान मुसलमि सुख रहे ये साफ रहे दो तुम हम मान का हिसाब तुम समझी रहे फिर दो अटक हिंदुस्तान का रहे फिर दो अटक तुम हिंदु चले क्यूँकी पिस्त का एक को तो चूस्ट मान का हिसाब से तो वो समझी सांस ग्राहक रहे फिर दो चले क्योंकि आपके का का एक को तो हिसाब समझाओ तो मुसलमुख रहे फिर दो अटक तुम हिंदू पर चले क्योंकि एक को तो सूच तुम मान का हिसाब समझाओ तू मुसलमान साफ गुराह रहे फिर दो, दो अटक तो हिंदुओं तो तो का एक को तो मुसलमान सास गुरा रहे फिर दो तुम हिंदु अटक चले क्योंकि अट्ट किस्त का एक को तो सूच मान का समझाओ जिस ऐसी साथ गुरा रहे फिर दो हिंदु। तुक तो रहे। रहे। तुम, रहे। तुम हिंदु अटक चले क्योंकि उसके एक को तो का है मुसलमान सा एक को तो शान का है मुसलमान सा का एक को तो शान का है से रहे। समझाओ जिसलमुगराय तो रहे हिंदुस्त अटकत् चले क्यूँकी अस्कृत का एक को तो शान का है से रहे। समझाओ जिसो मुसलमुगराय रहे दो, तुम हिंदू अटको पे चले क्योंकि क्यूँकी अस्कृत का एक को तो शान का है समझाओ जिसो मुसलमुगराय रहे फिर दो साफ तुम हिंदू हिंदुस्त अटे क्योंकि का का एक को तो हिसाब से समझाओ जीतु मुसलमुगरा रहे फिर दो तो तुम हिंदू अटक उप चले क्योंकि हिसाब रू ही से सुख रहे समझाओ जिसल मुगराय रहे फिर दो साफ तुम हिंदुस्त अटक उप क्योंकि किस्त का एक को तो शान का है सुख रहे ये समझाओ और मुसलमुगराज रहे फिर दो सांस तुम हिंदू अटको पे चले क्योंकि शान का है समझा और मुसलमुगराज रहे फिर दो खास तुम हिंदु अटकों पे चले क्योंकि हिसाब रखी से सुख रहे ये समझाओ और मुसलमुगराज फिर दो तुम हिंदू चले क्योंकि का का एक को तो का है हिसाब रहे समझाओ मुसलमान रहे फिर दो साफ तुम हिंदू अटकों पे चले क्योंकि का एक को तो चले का है हिसाब सुख रहे जी मुगरा समझाओ मुसलमान रहे फिर दो साफ तुम हिंदू अटकों पे चले क्यों अस्कृत का एक को तो शान का है उगरा और मुसलमान रहे फिर दो तुम हिंदू अटकों पे चले क्योंकि उगराए रंझा और मुसलमान रहे फिर दो खास हिंदु अटकों पे चले क्योंकि अस्कृत का एक को तो शान का हिसाब सूख रहे ये उगराए रंझा और मुसलमान रहे फिर दो खास तुम हिंदु ऊपे चल अटकड़े क्योंकि एक मान को तो जीत हिसाब रख रहे जी उगराए समझाओ मुसलमान रहे फिर दो तुम खास चल अटकरे क्योंकि का एक मान को तो जीत हिसाब रख रहे जी उगराए समझाओ तो मुसलमान रहे फिर दो खास तुम हिंदू ऊपर चल अटकें क्योंकि किस्त का मान का है को तो जीत ऐसी हिसाब सुख रहे जी उगराय समझाओ रहे मुसलमान क्योंकि का को तो उगराए समझाओ रहे फिर दो मुसलमान सातुन हिंदू पचुकर क्योंकि हिसाब रख सुख रहे जी उगराए समझाओ रहे फिर दो मुसलमान सात हिंदू पे चले अटकों की किस्तों पान कहेगा एक जीत हिसाब रहे फिर दो मुसलमान सात हिंदू वो पे चल अटको की किस्तों मान कहेगा जीत से सोचो हिसाब को तो सुख रहे उगराए रहे समझाओ फिर दो तो तो मुसलम हिंदू सात वो पे चले अटकों की किस्त मान का है समझाओ फिर दो हिंदू मुसलमान मान का स्क्री हिसाब रखो तो सुगराय जिस रहे समझाओ फिर दोन हिंदू मुसलमान साब रखो तो सुगराय रहे जी समझाओ फिर दोनों हिंदू साथ मुसलमान वो पे क्योंकि अटक्रिस्तन मान कहेगा एक तो रहे ये समझाओ फिर दोनों हिंदू साथ मुसलमान वो क्योंकि दोन मान कहेगा जी से दोष हिसाब रखो तो सुगराय रहे ये समझाओ फिर दोनों हिंदुस्सलमान बो पे चलते क्यूँकी अटक्रिस्तन मान कहेगा एक जीत से तुम हिसाब रखो तो सुगराय रहे ये समझाओ फिर हिंदु सात मुसलमान क्योंकि मान कहेगा एक तो हिसाब रहे ये समझाओ तुम हिंदू फिर दो सात मुसलमान वो पे चलते अटक्रीस्त मान कहेगा एक से तुम हिसाब रखो तो सुगराय रहे ये समझाओ तुम हिंदू दो साघ मुसलमान पे चल क्यूँ कि अटक्रीस्त मान का है सुगरा जी समझाओ सु। तो तुम हिंदू सिर दो अटक्रिस्त मान का है तो सुगरा रहे जी समझाओ तुम हिंदु सिर्फ साहु मुसलमान बो पे चलते अटक्रीस्त मान का है जी से दो हिसाब रखो तो सुगरार रहे सूख रहे जी समझाओ तुम हिंदू फिर दो साख तुम वो पे चल क्यूँ कि मान का है तो सुगरार रहे सूख रहे जी समझाओ तुम हिंदू फिर दो साख तुम मुसलमो पे चलो क्यूँ कि अटक्रिस्त मान का है को तो सुगुरार रहे चूख रहे जी समझाओ तुम हिंदू फिर दो खास पर चलू मुसलमान क्यों किसलमान अटक्रिस्त मान का है का एक उसका हिसाब रखो तो रहे रहे सूख ये समझाओ तुम हिंदू फिर दो खास पर चलू मुसलमान क्योंकि अटक्रिस्त मान का है का एक जीत हिसाब को तो रहे सुख जी समझाओ तुम हिंदू फिर दो ऊपर चले मुसलमान का है का एक तो सुख रहे मुसलमान क्यों कितने किस अतकान का है तो सुख रहे ये समझाओ तुम दो खास पे चले मुसलमान क्योंकि हिसाब रहे मुसलमान क्योंकि किस मान का है अटक का एक रीत सोच हिसाब उगरा स्केत रहे को तो सुख रहे मुसलमान क्योंकि किस मान का है अटक का एक जीत से दोष हिसाब उगरा रहे हिंदुन झाओ सिर्फ सा एक जीत से दोष हिसाब उगरा रहे हिंदुन झाओ सिर्फ दो सातों पर चले क्योंकि दो मुसलमान किसमान का है अटक का एक जीसस से दोष हिसाब उगरा रहे को तो सुख रहे जी तुम हिंदुन छाओ फिर दो खास ऊपर चले क्योंकि दो मुसलमिमान का है अटक का एक जीत हिसाब उगरा रहे ऊपर जाओ फिर दो चले मुसलमान मान का है अटक का एक जीत उगरा हिसाब रहे हिंदुम जाओ फिर दो ऊपर चले क्यूँकी मुसलमान का है अटक का एक जीत से सुगर रहे राष्ट्रे फिर दो साख रूपए चले इस मुसलमान का फिर दो साख पे चले इस मुसलमान का है मुसलमान का एक अटक जीत से सुगरा रहे हिसाब राष्ट्र पकड़े को तो तुम हिंदु फिर दोन जाओ चल का है मुसलमान का एक अटक गुराजी रहे रहे जिसको तो, तो, तो, तो तुम हिंदू फिर दो चल साधे मान का है मुसलमान का एक उगराज अटक जी से रहे हिसाब रख जिसको तो तुम हिंदू रास्ते बुखरे ये मुसलमान की मान का है मुसलमान का एक उगराजी से अटक रहे हिसाब रख रास्ते पुखरे ये तुम हिंदू फिर दोझाओ शिव पे चल शास्त्रियों का एक सुगराज जीस अटक रहे हिसाब रास्ते पकड़े तो तुम हिंदू सिर दो अटक रहे हिसाब रास्ते पकड़े ये तो तुम हिंदू सिर दो झाओ शिव पे चल शास्त्रियों के मान का है मुसलमान का एक सुगराज जीसस अटक रहे जिसको तो मुसलम का एक उगरा जीसस अटक रहे तुम हिंदू को तो फिर दो समझाओ तो पे चल सामे इस दुश्मान का है तू मुसलमान का एक उगरा जीसस अटक रहे हिसाब रख रहे उसके तुम हिंदू जी को तो फिर दो समझाओ पे चल साहिस्त क्योंकि मान का है मुसलमान उगराज जी से अटक रहे हिसाब रख रहे हैं तो मुसलमान उगराज जी से अटक रहे हिसाब रख रहे हैं तुम हिंदू फिर दो को तो समझाओ पे चल साहिस्त क्योंकि मान का है तो मुसलमान अटक रहे हिसाब रख तु रहे तुम हिंदुस्तकों फिर दो युवाओ हिसाब रख रहे तुम हिंदुस्तकों को फिर दो ये तो समझाओ पे चल क्यू खाकिन क्योंकि कितने का है का एक मुसलमुगराज जी से अटक रहे हिसाब रख रहे तुम हिंदुस्तकों फिर दो जिसको तो समझाओ पे चल क्योंकि का का है सात चौबीस रख रहे अटक हिसाब रख रहे तुम हिंदू फिर दोस्त ये तो समझाओ पे चल सात क्यों कितने का है का उगराी सहे रहे अटकल हिसाब रख रहे तुम हिंदू फिर दो अस्कृत जिस को तो समझाओ पे चालीसान का है तो समझाओ पे चालीसुए क्यूँ कि है समझी रहे अटकल हिसाब रख रहे तुम हिंदू फिर दो अस्कट तो समझाओ चल का है मुसलमान रहे अटक हिसाब रख रहे तुम हिंदू फिर दोस्त को तो समझाओ पे चल इस मान का है का रहे रहे रख तुम हिंदू फिर दो उगराजी रहे मुसलमान हिसाब अटक रहे तुम हिंदू फिर दो को तो सोपे को तो सोपे चैनमझाओ ने सात क्योंकि की मान का है उनका एक उगराजिश्वत रहे हिसाब अटक रहे तुम हिंदू फिर दो अस्ट किस्म जिसको तो सोपे चल क्योंकि ने का है किस्त को तो सोपे चल समझाओ ने सा एक उगराज जीस रहे तुम मुसलमान रहे अटक तुम हिंदू फिर दोस्त को तो सोपे चल समझाओ सात सूटो की पान का है उनका एक उगराज जीसस रहे रख रहे हैं हिंदू फिर दो सोपे तो चले समझाओ क्यों कि का है। एक जीसस रहे उगराह जी सहेसाब रख रहे अटक्रम हिंदू फिर दोस्त को तो सोपे चले समझाओं का है क्योंकि एक उगराह जी सत रहे शुभ मुसलमि साफ रख रहे हैं हिंदू फिर दो तो सोपे चले समझाओ कहते हो साहान का एक उगराजी रहे मुसलमिफ रख रहे अतक्रम हिंदू सिर दो तो सोपे चले समझाओ साहन का एक उजी रहे मुसलमिफ रख रहे हिंदू दो अतको पिस्त ये से समझाओ समझाओं की एक उग्राजी रहे हूँ सुम साफ रख रहे हैं अटक्रम हिंदू फिर दो तो दोस्तों का समझाओ सा रहे रख रहे अटक्रम हिंदू फिर दो दोस्कट चले। जिसको तो तो तो कहे कहे कहे समझाओ समझाओ समझाओ का का रहे तुम तुम रहे रहे रहे रख रख हिंदू हिंदू सर सर दो दो रहेमुसलिस रहे मुसलम हिसाब रख रहे तुम हिंदू हिंदु को तो शान का है समझाओ सान का है समझाओ सा एक खुश हिसाब रख हिंदू हिंदुख रहे फिर दो चले जिसको तो का है समझाओ एक जीव रहे हिसाब रखो तुम मुसलम हिंदु रहे अट्ठक्रीसर दो चले जीव को तो शान का है समझाओ सा मुगरा का एक रिस्त रहे हिसाब रख सुन हिंदुक रहे अटक्रिस्त फिर दो तो राष्ट्रोत का एक रिस्त रहे हिसाब रख सुन हिंदुख रहे अटक्रिस्त फिर दो राष्ट्रोतो पर चले जीप को तो शान का है सा समझाओ क्योंकि किारिश का एक रहे हिसाब रख सुन हिंदुख रहे सिर दोके पुपे चलान का है को तो से समझाओ क्योंकि कितना जी रहे हिसाब रख सुन हिंदुख रहे सिर दो चलान का है समझाओ क्यों कित सुबह सुमुसंतु हिंदुख रहे अत क्रिस्त सिर दो मान का है समझाओ रहे हिसाब तुम हिंदू मुसलमान रहे अटक्रीसर दो चल उसके मान का है जिसको तो से समझाओग्रजिस्त रहे तुम हिंदू मुसलमान रहे अटक्रीसर दो चल उसके मान का है क्योंकि सा समझाओ सुगराजीसत रहेगा हिसाब रख तुम हिंदू सु रहे फिर दो उपचल इसके पान का है ये तो से क्योंकि समझाओ रहे हिसाब तुम हिंदू सुख रहे किस दो पान का है ये तो से क्योंकि समझाओ शाहराज ईस्व रहेगा तुम हिंदू सु मुसलमुख रहे किस्त सिर्थ उपचार उसके पान का है ये कोतो से क्यों कितनी शाह जिस रहे का एक उष्ण हिसाब रख तुम हिंदू सु मुसलमुख रहे किस दो अटक मान का है उपचल सा समझाओ सुजीस रहे का एक हिसाब तुम हिंदू सु मुसलमुख रहे किस दो अटक उपचल उसके मान का है सा समझाओ सुगराजीस रहेगा तुम हिंदू सु मुसलमुख रहे किस दो अटक चलास्के पान का है ये क्योंकि हिसाब रख तुम हिंदू सुख रहे किस दो अटक चलास्के पान का है ये तो क्योंकि हिसाब रख तुम हिंदू सु मुसलमुख रहे किस दो अटक चलाक पान का है ये तो क्योंकि उगराज ही रहे एक हिसाब तुम हिंदू सुख रहे मुसलमान दो तो पे पान का है तो का तुम हिंदू कर रहे मुसलमान दो मुसलमी अटको पे चलास्पान का है ये तो साफ समझाओ उगराज रहे एक तुम हिंदुक रहे तुम मुसलमिन ऐसी चले मान का हिस्से रहे हिंदुक रहे तुम मुसलमिन चले मान का हिस्सा थे कित को तो साझाओ उजी रहे हिंदू हिंदुक रहे तुम मुसलमिन फिर दो अटकों पे चल मान का हिस्सा थे ये क्योंकि रहे, तो रहे का हिसाब तुम हिंदुक तो रहे तू मुसल रहे का हिसाब रख तुम हिंदुक रहे तू मुसल सिर्फ अटकों पे चलान का है क्योंकि तो रहे का एक हिसाब रख तुम हिंदू रहे सिर दो अटकों पे चलान का है तो जीसस रहे अटकान का एक तुम हिंदू दो का है तो जीसस का एक तुम हिंदुख रहे तुम हिंदू रहे इस फिर दो मुसलमान का है ओपे अटक क्यूँकी को तो सास गुराए समझाओ जीस रहे हिसाब का एक तुम हिंदु खे किस सिर दुहान का है मुसलमान ऊपर चल क्योंकि अटक तो साफ को तो सुगराय जीसस रहे किस सिर दुहान का है मुसलमान ऊपर चल क्योंकि अटकट साफ को तो सुगराय रंजाओ जीसस रहे हिसाब का एक तुम हिंदुक रहे किस सिर का है मुसलमान ओपे चल अटक तो क्यूँकी पासकट साफ को तो जी से समझाओ रहे एक तुम हिंदू जिस रहे सिर्फान का मुसलमान सासलमान पे चल क्योंकि क्यों कितना साफ को तो जी से समझाओ रहे एक तुम हिंदू का एक किसर का है मुसलमान सांस को तो सुगराजी से समझाओ रहे हिसाब तुम हिंदू का एक ए फ्रोहान का है मुसलमान उपचारित अथकतो की साफ को तो सुगराजी समझाओ रहे हिसाब श्यूरम हिंदु का एक दुख रहे समझाओ हिसाब श्यूरम एक रहेगा फिर दुहान का है तू चले अटकतों की जीस रहे समझाओ हिसाब श्यूरम हिंदुख रहेगा किस मान का है फिर दो मुसलमानों पे चले अटको की तो जी खुशाओ हिसाब रखुकमो पे चले अटको की या तो खुश रहे समझाओ हिसाब रख हिंदुक रहे किस पान का हैफेर दो तू मुसलम पे चले अटको की सा जी सो रहे हिसाब हिंदु खे का एक हिसाब हिंदु खे का एक तू मुसलम पे चले क्योंकि साजिश रहे समझाओ हिसाब सूरम हिंदू खे का एक का है फिर दो तुम पे तू मुसलमोले अटको रहे मुसलमो पे चले क्यों कितना बुगरा साझी सोच रहे दूसरा समझाओ हिसाब हिंदुक रहे किस मुस्मान का है फिर दो तुम पे चले क्योंकि जीस साफ को तो हिंदु रहे समझाओ हिंदू का इस है, फिर दो ऊपर क्योंकि मुसलमे अटको जीत सातुत रहे समझाओ हिसाब तुम हिंदू का इस रहेगा मुसलमे क्यूँकी अटक गुराज को जीत सास को समझाओ तुम हिंदू हिसाब का एक मान का है फिर दो ऊपर चलते गुराह जी से साख रहे का का है दो क्यूँकी तू मुसलमान अटक गुराहकर जी से साख रहे को तो सुन तुम हिंद हिसाब समझाओ सुख का इस मान का है फिर दो ऊपर चलते क्योंकि तुम मुसलमान उगरा जिस साथ रहे को तो सुन तुम हिंदू समझाओ सुख रहे जिस का एक मान का है फिर दो मुसलमान उगराज साह रहे तुम हिंदु समझाओ सुख रहे जिस मान कहे का एक फिर दो पे चले क्यूँकी तू मुसलमान उगराज जिस अटक जी से साह रहे को तो तुम हिंदु निसाब समझाओ इस फिर दो ऊपर क्योंकि तू मुसलमान जिस उगराज साख रहे समझाओ सुख रहे जिसमान का एक फिर दो ऊपर उपचालित क्योंकि तू मुसलमान उगराज जिस अटक साथ से को तो तुम हिंदु हिसाब समझाओ